ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है मैत्री शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना पंचवटी पृष्ठ बारह पक्षपात में सानुरोध है जितना अटल प्रेम का बोध उतना ही बलवत्तर समझो कामिनियों का विरोध विरोध होता है विरोध से भी कुछ अधिक कराल हमारा क्रोध और क्रोध से भी विशेष है द्वेश अपना प्रतिशोध देख क्यों न लो तुम मैं जितनी सुंदर हूँ उतनी ही घोर दिख देख रही, रही हूँ जितनी, जितनी कोमल हूँ उतनी ही कठिन कठोर सचमुच सच विस्मय पूर्वक सबने, सबने देखा निज सम वह अति रम्य रूप, रूप, रूप पल भर में सहसा बना, बना विकट कराल सबने मृदु मारुत का दारुण झंझा नर्तन देखा था संध्या के उपरांत कमी का विक्रता वर्तन देखा था काल कीट, कीट कृत वयस कुसुम का क्रम, क्रम से करतन देखा, देखा था किंतु किसी, किसी ने अकस्मात अकस कब यहां परिवर्तन देखा था गोल कपोल, कपोल पलट कर, पलट कर करस करस सहसा बने भीड़ों के छत्ते से, से, से हिलने लगे उष्ण सांसों में ओठ लपालप लत्तों से कुकली से दांत हो गए बढ़ बारह की डाढ़ों से विकृत भयानक और रौद्र रस प्रगटे पूरी बाढ़ों से जहाँ लाल साड़ी थी तनु में बना चर्म का चीर वहां। हुए अस्थियों के वहाूषण थे मणि मुक्ता ही जहा कंधों पर के बड़े बालवे बने अहो आतों के जाल फूलों की वह वरमाला भी हुई मुंड माला सुविशाल हो सकते थे दो द्रुमाद्री ही उसके दीर्घ शरीर सखा देख नखों को ही जचती थी वह विलक्षणी से नान की देख न तो हिल डोल सकी और न जड़ प्रतिमा सी वे कुछ रुद्र कंठ से बोल सकी अग्रज और अनुज दोनों ने तनिक परस्पर अवलोका प्रभु ने फिर सीता को रोका लक्ष्मण ने उसको टोका सीता संभल गई जो देखी रामचंद्र की मृदु मुस्कान सुर्पण से बोले लक्ष्मण सावधान कर उसे सुजान माया विनी उस रम्य रूप का था क्या बस परिणाम यही इसी भांति लोगों को छलना है क्या तेरा काम यही विकृत परंतु प्रकृत परिचय से डरा सकेगी तू न हमें अबला फिर भी अबला ही है हरा सकेगी तू न हमें वाहष्टि सुंदरता है क्या भीतर ऐसी ऐसी ही है जो हो समझ मुझे भी प्रस्तुत करता हूँ मैं वही उपाय कि तू न फिर छल सके किसी को मारू तो क्या नारी जान विकलांगी ही तुझे करूंगा जिससे छिप न सके पहचान उस आक्रमण के छट लेकर शोणित तीक्ष्ण कृपाण ना कान काटे लक्ष्मण ने लिए न उसके पापी प्राण और कुरूपा होकर तब वह रुधिर बहाती बिल लाती धूल उड़ाती आंधी आदी ऐसी आदी भागी वहाँ से, से चिल्लाती अभी आप, आप सुन रहे, रहे थे मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना पंचवटी पृष्ठ बारह, बारह वाचक स्वर भारती बारह परिमल, बारह परिमल